नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आप अच्छी तरह से जानते हैं इस कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में और हम अपने करियर को कैसे फ्रेम कर सकते हैं इस शो में आप वो सारी बातें पूरी तरह से विशेष एक्सपर्ट से सुनते हैं तो चलिए दोस्तों आज इसी कार्यक्रम को हम लोग फिर से सुनने वाले करियर ऑप्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं स्पेशली हमारे साथ इस शो को सजाने के लिए डॉक्टर बबीता जैन हैं, डॉक्टर मनीष वर्मा हैं और डॉक्टर शक्ति सिंह शेखावत हैं और साथ में प्रोफेसर राजीव मातुर जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में तो आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर मनीष वर्मा से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मधुबन के युवा श्रोताओं को नमस्कार सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बारहवीं के बाद में हम लोग बीटेक की डिग्री बी की डिग्री जिसको हम लोग बैचलर इंजीनियरिंग बोलते हैं बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं बैचलर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए आपको बारहवीं में मैथ साइंस कंपल्शन है मैथ साइंस के बाद में आप अपना कैरियर इंजीनियरिंग में बना सकते हैं कोई भी कंट्री हो चाहे भारत हो बाहर हो जब तक इकोनॉमी चलती रहेगी तब तक इंजीनियरिंग उसके पैरल चलती रहेगी इंजीनियरिंग में अलग अलग ट्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप अपने रुचि के अकॉर्डिंग और जॉब के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं मैं पिछले सत्रह साल से इंजीनियरिंग में फील्ड में कार्य कर रहा हूं और चार साल एज ए स्टूडेंट पढ़ाई किया मैंने मैं डॉक्टर मनीष वर्मा सिविल में बीई किया मैंने एनआईटी रायपुर से 99 में उसके बाद स्ट्रक्चर में एमटेक किया दैन पी स्ट्रक्चर में किया मैं अभी वर्तमान में गीतांजलि इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वर्तमान में गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ उदयपुर में डीन मैकेनिकल साइंसिस के पद पर कार्य कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में सबसे ख़ास जो अभी इस समय में डिजिटल इंडिया का जो वर्क चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड नॉट ओनली इन अवर कंट्री बट बाहर भी होगी अलग अलग सर्वे के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि मोबाइल के यूजर्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाज़ बढ़ती जा रही हैं और विभिन्न जो गज़ेट्स आ रहे हैं अभी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं हमारे कंट्रीज में आने वाले समय में होने वाला है उसके लिए आपको इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर मनीष वर्मा मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ या हॉबीज किस तरह की होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा काम कर सके देखिए बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थोड़ा सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलती है अलग अलग स्टेजेस पे यदि एक स्टूडेंट में थोड़ा एनालिटिकल पावर और मैथेमेटिकल कैलकुलेशन पावर अच्छा हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेके और अपना करियर बहुत अच्छे तरीके से आगे बिल्ड कर सकता है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर मनीष वर्मा ने बताया कि किस तरह से हम अपना करियर इलेक्ट्रॉनिक्स में बना सकते हैं और कौन सी क्वालिटीज़ हमारे विद्यार्थी जीवन में होना चाहिए वो भी उन्होंने बताया और आगे चल के जो भारत देश में है इस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जो भी हाँ हम लोग अपना करियर बनाने चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा करियर बन सकता है आइए इसी से जुड़ा हुआ एक और बात में हमारे साथ डॉक्टर बबीता जैन जी है जो इसी फील्ड से जुड़ी हुई है काफ़ी समय से तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक में अपना करियर बना सकते हैं नमस्कार अपने आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने संजोए हुए करियर गाइडेंस के लिए इस कार्यक्रम को सुनने वाले मेरे युवा दोस्तों को मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर बबीता जैन प्रोफेसर डीन एकेडमिक्स हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ बहुत खुशी हो रही है आज आप लोग सबसे ये मौका मिलने के लिए कि मैं आप सबको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली इंजीनियरिंग के स्कोप के बारे में आपसे डिस्कस कर सकूं जब से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पद पे आए हैं एक डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया स्मार्ट इंडिया आपने आपको अगर ध्यान होगा तो बहुत रिसेंटली उदयपुर स्मार्ट सिटी के लिस्ट में आ गया है आज तक अपन जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं हम देखते हैं ये मेड इन चाइना मेड इन जापान विदेशों से अब अपन वो जो चला आ रहा है वो सिलसिला ख़त्म करना चाहते हैं आज भारत ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहता है इसी की इसी लड़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का आयाम शुरू किया है तो उसमें लाखों लाखों इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल टेली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की बहुत बहुत बहुत ज़रूरत है आई का जो सर्वे था उसमें बताया गया था कि 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बना का मार्केट जो इंडिया में है वो चार बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा और हमारे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सौ बिलियन डॉलर इस मार्केट के ग्रोथ के लिए ऑलरेडी ग्रांट कर चुके हैं तो हर महीने अगर हम देखें तो दर बदर मोबाइल यूज़ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है लगभग हर महीने दो मिलियन नए लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे वो गैजेट्स हैं जिसके मैन्युफैक्चरिंग में जिसके रोज के यूसेज में हमको अगर किसी फील्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो वह है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली इंजीनियरिंग तो इस बात में अपने को सोचने का या संशय रखने की जरूरत ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली इंजीनियर का करियर ऑप्शन क्या रहेगा क्या उसको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा आज नेसकॉम जो सॉफ्टवेयर कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ का नेशनल एसोसिएशन है उसका ये कहना है कि जॉब्स लाखों की तादाद में कंपनीज़ में है कंपनीज चाहते हैं कि आज उनको बहुत बहुत बहुत अच्छे इंजीनियर्स मिलें बट कमी अगर है तो सक्षम इंजीनियर्स की अब सक्षम इंजीनियर बनने के लिए चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो ऑटोमोबाइल हो कंप्यूटर साइंस हो या इलेक्ट्रिकल हो फंडामेंटल्स के साथ साथ आप में जो जो इंक्विटिवनेस uh, होनी चाहिए जो रुचि होनी चाहिए सीखने की जो हार्डवर्क होनी चाहिए कहते हैं हार्डवर्क के अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है तो अगर ये क्वालिटीज़ आप स्टूडेंट्स आप में डेवलप कर लें आप जो भी इंस्टीट्यूट में जॉइन हो जॉब्स की देर एबेंडेंट ऑफ जॉब्स जॉब्स की भरपार है आपको कहीं जॉब्स की कमी नहीं है अगर हम गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपके रेगुलर जो आपके बहुत ही नज़दीक उदयपुर सिटी का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज सदन राजस्थान का सबसे बेस्ट तकनीकी विद्यालय जो है यहाँ पे आपको रेगुलर कोर्सेज के अलावा आपको जल्दी से जॉब मिलने के लिए जो एक्स्ट्रा स्किल्स आपको चाहिए उन स्किल्स पर आपको तैयार करने के लिए हम अलग से नए नए लेबोरेटरीज बनाते हैं जहां हम आपको फ्री ट्रेनिंग देते हैं ताकि जब आप अपने फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में आएं, उसी टाइम आप अपने हाथ में जॉब लेके तैयार रहें ये नहीं कि हम चार साल इंजीनियरिंग करके फिर जॉब ढूंढें नहीं हमारा टारगेट है कि हमारे बच्चे अपने अंतिम सेमेस्टर अंतिम साल में एक जॉब ले अपने स्वर्णिम भविष्य की तैयारी के लिए तैयार हों डॉक्टर बबीता जैन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में करियर बना सकते हैं और भारत देश में भी इस तरह का जो आगे आने वाले जो समय है आने वाले समय में बहुत ही अच्छा करियर हो सकता है उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी बातें बताएँ और आइए आगे बढ़ते हुए इसी सिलसिले में एक और प्रोफेसर राजीव मातव जी से बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में हम कैसे अपना करियर को बना सकते हैं हमारे युवा साथियों को थोड़ा सा गाइड करें धन्यवाद सबसे पहले मैं अपने मधुबन रेडियो के सभी श्रोताओं को का अभिनंदन करना चाहूँगा और आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस के लिए कैरियर गाइडेंस के लिए यहाँ पे बुलाया मैं यही बताना चाहता हूँ कि बेसिकली आज जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ही बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तो आज के ज़माने में हम लोग जानते हैं कि हम कोई भी गजट कोई भी अप्लायंस खोल के देखें चाहे वो ए सी हो वॉशिंग मशीन हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं मिलेगी तो इससे हमको ये ज्ञात ये संज्ञान लेना चाहिए कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच के साथ जुड़ी हुई है चाहे ऑटोमोबाइल हो चाहे मैकेनिकल हो सभी ब्रांच से जुड़ी हुई है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स सभी जगह हैं तो उसी हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जैसा बबीता मैडम ने बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं लेकिन उन उनको अपॉइंट करने लायक हमारे पास एम्प्लॉयबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और थोड़ी नॉलेज तो चाहिए ही लेकिन साथ के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है डिजिटल इंडिया एक प्राइम मिनिस्टर ने हमारा ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो जॉब्स निकलेगी वो अनुमानित करीबन 25 लाख इंजीनियर्स आने वाले टाइम में चाहिए टोटल अगर हम देखा जाए तो एक करोड़ के आसपास सन 2020 तक आ, हमको इंजीनियर्स की आवश्यकता रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन फास्ट हो और डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट जो है वो टोटली आई कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स पे आधारित है बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजीव मातुर जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताया तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि हमारे साथ आज के इस करियर ऑप्शन शो में बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि डॉक्टर वनीश वर्मा जी से हमने बात की उसके बाद डॉक्टर बबीता जैन से और प्रोफेसर राजीव माथुर जी से भी हमने बात की तो सभी ने जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ही अच्छी बातें जो आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में भारत देश में जो इसकी मांग बढ़ने वाली है उसके बारे में उन्होंने बताया आगे हम लोग बात करेंगे कि एक विद्यार्थी जीवन में विद्यालय किस तरह से अपने आप को उस इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक में अपने को दी बेस्ट करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में जो भी हमारे आज से पहले जो अच्छे काबिलियत वाले जो वक्ता है या जो अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं जो इस पूरे भारत वर्ष में और भारत के बाहर भी जो लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में एक क्रांति उन्होंने बनाया उनके बारे में भी हम जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो बम बम बम बम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 तैयार हम तैयार न रुठो मान जाओ मान जाओ भाभी एक दूसरे है शर्म सारे हाँ। आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं खास करियर ऑप्शन ओबी इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन के बारे में और इस ट्रेड में किस तरह से हम अपने विद्यार्थी जीवन में कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए और आने वाले भविष्य में हमारा जीवन किस तरह से ऊंचे अवस्था में बन सकता है या ऊंचे पद पर हम जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा एक करियर बनाने का सुनहरा जो मौका है इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके बारे में बहुत ही अच्छी बातचीत हमारी हो रही है आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अभी डॉक्टर शक्ति सिंह शेखावत से जी नमस्कार मैं रेडियो मधुबन के समस्त श्रोतागणों को अपनी तरफ से नमस्कार कहना चाहूँगा और रेडियो मधुबन टीम को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम डिज़ाइन किया और हमें इसके लिए चुना गया अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड की बात करें तो जैसा कि मेरे साथी गणों ने बताया कि फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट और डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इसमें डेफिनेटली अगर सबसे ज़्यादा अगर अपॉर्चुनिटीज़ अगर किसी को मिलेगी वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर को बनेगी और ना सिर्फ हम प्रोडक्शन की बात करें अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री में हम इक्विपमेंट्स बना रहे थे वो सारे हम विदेशों से एक्सपोर्ट कर रहे थे बेसिकली लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधित्व में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनका जो प्रोडक्शन हाउस है वो इंडिया में आने वाला है तो 2020 तक डेफिनेटली हज़ारों जो युवा लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अपना करियर बना रहे हैं जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भविष्य बहुत उज्जवल है और ना सिर्फ प्रोडक्शन की हम बात करें जितने भी हमारे इंजीनियर युवा हैं जो आज अंडर ग्रेजुएट जो बीटेक कोर्स कर रहे हैं उनके लिए आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाने के लिए बहुत ही अ, सुगम उनके लिए रास्ता है वो एम प्रोजेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं वो बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू उनको सेलेक्ट करती इवन हमारे गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ में विदेशों से कंपनियों ने स्टूडेंट्स को तीन लाख चार लाख से ऊपर के पैकेजेस दिए हैं तो इसमें ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एक बार आप एंटर करते हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स थ्रूआउट द वर्ल्ड अदर कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ का अनुभव लेते हैं वापस दोबारा इंडिया आकर उनको इम्प्लीमेंट करके देश के भविष्य में योगदान कर सकते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है जो हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है और स्टूडेंट्स डायरेक्टली वहाँ पर प्लेस होने के बाद में उस इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में अपना योगदान दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी चीज़ है जो एक पेंसिल सेल से लगाकर कर हेलीकॉप्टर तक उसके एक एक इक्विपमेंट में उसका योगदान है तो हमारे यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज हैं जितने भी प्रिंसिपल्स हैं डीन्स हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और देश की जो उच्चतम क्वालिटी है जो कंपनीज़ हैं उनको बुला रहे हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अपना योगदान देकर देश की प्रगति में योगदान दें धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति सिंह शेखावत जी ने बहुत ही अच्छी बातें कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हम आगे बढ़ते हैं तो कितना हमारा भविष्य सुनहरा हो सकता है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आज बहुत ही अच्छी तरह से हमारे पास चार चार एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और ख़ास ये सभी लोग मोटिवेट कर रहे हैं हमारे विद्यार्थियों को कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बनिए कम्युनिकेशन में ही अपना करियर बनाएं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत सारे वेरियस आप जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको पूरे भारत में और विदेश में मिल सकता है इसीलिए इनका पूरा जोर उसी पर है तो आइए फिर से मैं कनेक्ट करूंगा आप सभी को फिर से जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर मनीष वर्मा जी से जिनसे हमने पहले भी बात की थी बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई थी अब मैं जानूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी बहुत सारी बात करी करियर के ऑप्शन की पर्टिकुलरली मोबाइल के फील्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंट गजट के बारे में बताया नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स बट स्टार्टिंग विदिकल मेडिकल फैसिलिटीज यू नो कि अभी आज हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो मेडिकल के लिए एक क्रांति ले आए हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग अब आने वाले समय में जैसे अब कुछ गजट्स भारत में बनने जा रहे हैं मोबाइल की बात करी हमने पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सबसे बड़ा मार्केट इस समय है हमारे पास में वो है मेडिकल के इक्वमेंट्स सेकेंड अब जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कार या टू व्हीलर सब के सब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मॉडल्स आ रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यदि हमको थोड़ा पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करना है तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स कुछ सॉफ्टवेयर कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ ऑटोमोबाइल के उसमें बहुत बड़ा एक क्षेत्र बचा हुआ है इसके बाद में आप ट्रैफिक सिग्नलिंग देखें या रेलवे का सिग्नलिंग सिस्टम देखें पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है अब मैनअली सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारे भारत में भी पर्टिकुलरली रेलवे को ले ख़त्म हो गई है आप देखते होंगे ऑटोमेटिकली सिग्नल लगे हुए हैं रेल के आने जाने का पूरा पूरा कंप्यूटराइज दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो केवल और केवल एक हम लोग मोबाइल या टावर मोबाइल के टावर कम्युनिकेशन वहाँ तक की सीमित नहीं कर रहे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इतना वास्ट एरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कि स्टूडेंट यदि एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक प्रॉपर तरीके से यदि पढ़ाई करता है तो उसके पास में नॉट ओनली प्राइवेट बट गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के यदि में बात करेंगे तो ऑयल कंपनियाँ आई के एग्ज़ाम में जा सकते हैं हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं देन एक डिफरेंट यदि और जाना चाहते हैं तो गेल है उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का हॉल है ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के जॉब्स भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अवेलेबल है बस प्रॉब्लम कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा समझ नहीं पाता है कि मैं कम्पटिशन के बाद करूँगा क्या उसको पहले से दी सारी चीज़ें पता हो तो कहीं ना कहीं अपना बहुत अच्छे तरीके से करियर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बना सकता है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनने के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होता है और मेरे विद्यार्थी मित्र अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से तो आप अगर आपकी इच्छा है इलेक्ट्रॉनिक में जाना है तो ज़रूर जा सकते हैं ज़रूर इसमें अपना करियर बनाइए क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छा आप अपना करियर बना सकते हैं तो आइए इसी को इसी पर और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम डॉक्टर बबीता जैन से डॉक्टर बबीता जैन से बात करेंगे वो उन्होंने पहले भी बताया था अब भी मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा हटके और भी हमारे करियर में इजाफा हो हमारे विद्यार्थी मित्रों को इसकी जानकारी हो इसलिए आइए फिर से सुनते हैं डॉक्टर बबीता जैन को एक बार फिर नमस्कार श्रोताओं मैं कुछ चीजें बहुत क्लैरिटी से स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी जो ट्वेल्थ में है सबके मन में ये डाउट है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही क्यों ले हम यहाँ देश के नॉर्थन पार्ट में है अगर आप कभी अपने साउथ में रहे दोस्तों से बात करो या इंटरनेट में सर्फ करो तो आपको पता लगेगा कि सबसे टॉप रेटेड ब्रांच आज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ही है शायद कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी को उस स्पीड से पकड़ नहीं पा रहे हैं जो देश के दूसरे भाग के लोग ऑलरेडी जान के समझ के और उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो वो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देश के कई भागों में सबसे हाइएस्ट डिमांड पे मतलब हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बनू क्यू क्योंकि एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर अगर आगे बढ़ना चाहे पढ़ना चाहे तो उसको अपने कंप्यूटर साइंस फील्ड के अलावा दूसरे किसी फील्ड का ऑप्शन नहीं रहता है बट अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर आगे बढ़ अपना फील्ड चेंज करना चाहे तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकता है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकता है तो कहीं ना कहीं उसका दायरा दूसरे इंजीनियर से ज्यादा बढ़ गया है उसका स्कोप ज्यादा हो गया है अगर वो हायर स्टडीज में जाना चाहे एक और बात पे मैं आपका अटेंशन लाना चाहूंगी आज सिविल सर्विसेज़ एग्जामिनेशन में जितने भी क्वालिफाई हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल इंजीनियर्स ही हैं। उसमें मैक्सिमम परसेंटेज पीपल इंजीनियर्स ही हैं और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आईआईटी या एनआईटी के हो वो कोई भी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज से हो सकते हैं जहां उन्होंने शिद्दत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो तो आई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिससे आगे बढ़ के आप कलेक्टर या उस ग्रेड के अफसर बन सकते हो उसके लिए बहुत अच्छा नीव बहुत अच्छी नीव बहुत अच्छा फाउंडेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई देता है वो एक कारण और है कि हम अपने आप को इंजीनियरिंग के तरफ स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तरफ अपने आप को अपना अपना विचार मोड़े दूसरा बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट सेक्टर की इतनी सारी जॉब्स हैं चाहे वो कंपनीज डीआरडीओ आर हों एनएसटीएल हो, हो इसरो हों स्पेस रिसर्च हो सीमेंस हो ये गवर्नमेंट सेक्टर के हो गए ऐसे कई प्राइवेट सेक्टर की सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो बहुत सारे ऐसे ओकेशन ऐसे सिचुएशन रहते हैं जहां वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को कंप्यूटर इंजीनियर से के मुकाबले में डोमेन नॉलेज काफ़ी ज़्यादा रहता है तो अगर आप हायर स्टडीज़ चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी चॉइस है और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहते हैं पब्लिक सेक्टर में जॉब चाहते हैं अपनी लाइफ सेफ और सिक्योर चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों जिस तरह से पॉपुलेशन दर बदर बढ़ती जा रही है पिछले पचास सालों में बहुत ज्यादा ही स्पीड से पिछले तीस पच्चीस सालों में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे डेली अप्लाइंसिस की नीड बढ़ेगी आज हर कोई चाहता है कि टीवी रिमोट से यूज करे वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक हो जाए पंखे का स्विच भी मैं अपने मोबाइल से ऑन कर लूं जहां जहां ऑटोमेशन बढ़ती जाती है वहां वहां बहुत सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की नीड बढ़नी ही है तो मैं बस आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्कोप में आप स्कोप के बारे में आप खूब लोगों से बात करें हमारी बातों पर भी गौर करें इंटरनेट में सर्च करें उसके स्कोप के बारे में पता करें और आपके आस पास के इंजीनियरिंग कॉलेज में ये ध्यान दें कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ब्रांच ले रहा हूँ तो कौन सी ऐसी कॉलेज है जो इस ब्रांच में मुझे अत्युत्तम लेबोरेटरीज दे सकें सबसे बेस्ट इंफ्रा प्रोवाइड कर सकें जहाँ के जहां मुझे मेरे यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अलावा मेरे वैल्यू एडिशन के लिए एक्स्ट्रा पीएलसी, एम्बेडेड सिस्टम्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी इन फील्ड्स में मुझे कौन एक्स्ट्रा ट्रेनअप कर सकता है जरूर इस इस विषय के विश्लेषण के लिए एक बार आप गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज भी पढ़ा अपनी आंखों से यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहां जो फेसिलिटीज है यहां जो वैल्यू एडिशन है यहां जो फैकल्टी की स्ट्रेंथ है उस पर गौर करें और अपना डिसीशन खुद लें जाने से पहले मैं बस ना ही बोलना चाहूंगी दोस्तों मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है सिर्फ पंखों से नहीं कुछ नहीं होता दोस्तों हौसलों से उड़ान होती है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेशन आपके शब्दों में था और मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्त इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनने के लिए या टेली में अपना करियर बनाने के लिए काफ़ी हद तक आपको जो कुछ चाहिए था वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके पास पूरा ही आ गया है तो अब आपके पास सिर्फ आगे बढ़ना अपने कदमों को आगे बढ़ाना है और आपको एडमिशन ले आगे अपना करियर को बनाना है तो चलिए दोस्तों अगर फिर भी आपको लगा कहीं कुछ मिसिंग है तो ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर जरूर लिख लीजिए चौरानबे इस नंबर पर आप अपना के साथ मैसेज कर सकते हैं अगले एपिसोड में हम उस जानकारी को लेकर आपके साथ होंगे तो चलिए दोस्तों आपका करियर ब्राइट हो और आप सदा खुश रहें मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे डॉक्टर बबीता जैन डॉक्टर मनीष वर्मा डॉक्टर शक्ति सिंह शेखावत और राजीव मातुर जी हम सभी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो